आज सत्ताईस अप्रैल 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम पिछले दो सप्ताह से स्पंदकारिका पढ़ रहे हैं स्पंदकारिका अद्वैत शिवदर्शन काश्मीर शिव दर्शन का अति विशिष्ट ग्रंथ है इसके जो दो मूल स्तंभ हैं काश्मीर शिव दर्शन की विद्या के वो पहला है शिवसूत्र और दूसरा है स्पंद सूत्र या स्पंदकारिता इस या इसका एक नाम और है शक्ति सूत्र ब्रह्मांड की संरचना उसमें मनुष्य का क्या स्थान है इस सब को जानने से हम एक जागरूकता से जिंदगी जीना सीख जाते हैं और ये सीख जाते हैं कि किस तरह हम फलों से मुक्त रहें और अपने जीवन को एक सार्थकता प्रदान कर सके इसी उद्देश्य को लेकर अध्ययत शिव दर्शन का हम अध्ययन करते पहला सूत्र अति महत्वपूर्ण है कई आचार्यों ने उसी पर एक ही सूत्र पर व्याख्याएं की हैं स्पंद संदोह नाम की व्याख्या क्षेमराज जी ने पूर्ण एक ही सूत्र पर करी तो पहला सूत्र क्योंकि पहला सूत्र अपने आप में अति विशिष्ट है वैसे हम उसको दो विस्तार से पढ़ चुके हैं तदंतर संक्षेप में उसको पढ़ने के बाद ही हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और ये जो बात स्पंद शास्त्र कहता है वो बात आधुनिक विज्ञान संबंध जो क्वांटम मैकेनिक्स है जो वो वही बात कहती है जो इस स्पंद शास्त्र में लिखे सबसे तो पहले अपन फिर वहीं से शुरू करें कि स्पंद क्या है शिव अपने आप में आनंद मग्न पूर्णता का नाम है उसमें कोई अपूर्णता नहीं है न कोई चंचलता है ना किसी तरह की कोई डिज़ायर से इच्छाएँ है, ना कोई पाने को है, अपने आप में पूर्ण है एक प्रश्न बचपन में जैसे पूछते थे ट्रिकी प्रश्न हुआ करता था कहते थे कि क्या भगवान इतना बड़ा पत्थर बना सकता है कि उसको खुद ही नहीं उठा सके आप बोले बना सकता है वो बोले फिर जब उसको उठा नहीं सकता तो भगवान सर्वशक्तिमान कैसे होगा? फिर आप बोल दो कि नहीं नहीं वो ऐसा पत्थर बना ही नहीं सकता जो खुद नहीं उठा सकता इसका मतलब कि भगवान की कर्तव्यता में कमी उनमें शक्ति में कमी है वो सब कुछ नहीं बना सकते जैसे आप तुम तो बोलते हो वो सब कुछ बना सकता है तो वो कुछ तो है ऐसा जो वो नहीं बना सकता क्योंकि इतना बड़ा पत्थर वो नहीं बना सकता जो वो खुद ना उठा सके ये इस प्रकार के प्रश्न मात्र मनोरंजन के लिए होते हैं इनका कोई आध्यात्मिक महत्व तो नहीं होता है लेकिन फिर भी इस बात को आप आज स्पन्धकारिका के संदर्भों में समझें तो परमेश्वर अपने स्वयं के स्वरूप को आच्छादित कर सकता है और स्वयं भूल सकता है कि मैं परमेश्वर ये वही बात हुई कि वो अपने गौरव को कम कर सकता है या नहीं कर सकता वो सर्वोच्च गौरव से नीचे उतर सकता है या नहीं उतर सकता वो सर्वोच्च गौरव से नीचे उतर सकता है क्योंकि उसके पास स्वतंत्र है उसका स्वतंत्र है फ्रीडम है और वो स्वातंत्र या फ्रीडम है, वो एब्सोल्यूट है यानि निरपेक्ष है ताकि उसकी स्वतंत्रता में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती हम भी जैसे कह रहे हम स्वतंत्र हैं हम किसी के अधीन नहीं हैं उसके बावजूद हम प्रकृति के नियमों के अधीन हैं हमारी अपनी सीमाएं हैं और वही सीमाएं हमें एक सीमित व्यक्ति अनुभाविक व्यक्ति इंपेरिकल इंडिविजुअल बनाती जो इन सीमाओं के बाहर है, वही पूर्ण शिव है। हम भी शिव हैं लेकिन हम उस खेल के हिस्से बन गए हैं जिसके द्वारा उसने अपने आप को अपने पूर्ण स्वरूप को अपनी पूर्णता को छिपा लिया उसने अपनी सर्वज्ञता को छिपा अल्पज्ञता में बदल दिया है सर्व सर्वकर्तृत्व को बदल के उसने अल्प अल्पकर्तृत्व तो कर दिया है वो पूर्ण तृप्त था जैसे हमने अभी बताया अपने कि वो पूर्ण तृप्त है उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं इससे वो अतृप्त बन जाए हम ये परमेश्वर से अपनी तुलना करें वो पूर्ण तृप्त है हम सतत अतृप्त हैं वो सब कुछ कर सकता है हम थोड़ा सा ही कर सकते हैं क्योंकि स्वतंत्रता के आयाम में फर्क है जैसे समुद्र का जल अगर आप एक शीशी में भर दो तो उसमें आपको समुद्र की विहंगमता नहीं देख सकते वो लहरें उठती हुई है तूफान उठते हुए शीशी में नहीं देख सकते तात्विक रूप से वो समुद्र का जल और इसमें कोई फर्क नहीं तात्विक रूप से समुद्र का जल वही है जो इस शीशी में रखा है तथापि उसकी विहंगमता उसकी लहरें उसके उसकी जो तूफान पैदा करने की क्षमता वो सब उस शीशी में नदारा दिखाई देगी इसलिए पूर्णतः शिव होते हुए भी हम हमें शिवत्वता के गुणों की कमी है वो गुण अपने पूर्ण प्रखरता से हमारे अस्तित्व में विद्यमान नहीं है फुल फोर्स से उपलब्ध नहीं है वो हमें सीमाएं हैं और उन्हें पांच सीमाओं का नाम अपन कई बार समझ चुके हैं कला विद्या रात काल और वेद कला से हमारी करने की क्षमता समाप्त तो या कम हो जाती है वो सब कुछ कर सकता है हम बहुत थोड़ा कर सकते हैं विद्या के द्वारा वो सब जानता है उसके लिए जानकारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है क्योंकि वो जान का जानने लायक सब कुछ को उत्पन्न करने वाला वही है इसलिए वो किसी चीज़ से अनजान हो ही नहीं सकता लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों से अनजान हैं हम अपने आप से ही अनजान हैं सबसे बड़ा अज्ञान हमारे स्व स्वरूप का अज्ञान हम अपने आप राग के द्वारा वो अतृप्त तो बना देता है वो पूर्णतृप्त है हम सतत तपते हैं काल के द्वारा हम समय के बंधन में बंध गए समय एक ऐसी अवधारणा है जिसके बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि समय कभी भी था ऐसा कोई समय नहीं था जब समय नहीं था हमारे जहन में हमारे दिमाग में ये बात कभी भी नहीं आ पाती कि समय भी कभी शुरू हुआ था क्योंकि हम समय के मनोवैज्ञानिक रूप से आदि हो चुके हम समय से अलग हटके कोई कल्पना नहीं कर सकते लेकिन ये बंधन शिव के साथ नहीं है क्योंकि समय का आविर्भाव शिव से ही हुआ है अब हम कहेंगे कि ऐसा क्यों थे वैज्ञानिक सत्य है कि अंतरिक्ष और समय दोनों एक साथ बने किसी क्षण और उसके बाद ही समय का बहना भविष्य के दिशा में शुरू हुआ समय बिना अंतरिक्ष के निरह सकता और अंतरिक्ष के निर्माण के बाद ही समय का आविर्वाह हुआ अंतरिक्ष शून्य आयाम में अनुपलब्ध है अपसेंट है शिव शु, शून्य कहलाता है वो शून्य आयाम है उसमें किसी भी तरह का अंतरिक्ष समय नहीं है इसलिए वो अंतरिक्ष और समय की सीमाओं से मुक्त है हम अंतरिक्ष और समय की सीमाओं से बंधे हुए हैं तो जब हम समय की सीमा से बंध जाते हैं जैसे हम कोई गलती कर बैठे उसको भूतकाल में जाके नहीं सुधार सकते क्योंकि समय की सीमा से बंधे हैं दस साल बाद जो काम करना है हम दस साल बाद जाके दो में जाके आज वो काम को नहीं कर सकते कि हम समय की सीमा से बंधे हैं और यही कारण है कि हम काल नाम के एक पाश से बंधे हुए तो कला विद्या राग और काल काल चौथा है चूँकि वो काल से मुक्त है इसलिए उसके दो प्रसिद्ध नाम हैं एक अकाल जैसे पंजाबी लोग बोलते हैं और दूसरा महाकाल जैसे शैव लोग बोलते हैं कि महाकाल है क्योंकि वो काल का स्वामी है काल उसने पैदा किया है वो समय का अनुसरण नहीं करता समय उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता समय उसको बंधन में नहीं डाल सकता वो समय से परे है बियॉन्ड टाइम और पांचवा है बीइंग बियड स्पेस यानी वो अंतरिक्ष से परे है वो पांचवा है नियति नियति का मतलब होता है कन्फाइनमेंट इन ए स्मॉल स्पेस जैसे हम एक छोटे से अंतरिक्ष में समाये हुए हैं इस शरीर के भीतर हमारी उपलब्धि है इस शरीर के बाहर हम अपने आप को नहीं जानते ये शरीर हमारी अंतरिक्ष के अंदर एक छोटे से अंतरिक्ष के अंदर हमारी सीमांकन कर देता है इसी का नाम है नियति आज अगर हम यहाँ पर हैं महेश्वर में तो इंदौर में नहीं हो सकते अगर इंदौर में है तो महेश्वर में नहीं हो सकते और यही हमारी सीमाएँ हैं लेकिन शिव के साथ ऐसी कोई शारीरिक सीमाएँ नहीं हैं अंतरिक्षगत सीमाएँ नहीं हैं इसलिए वो परमेश्वर सर्वव्यापी कहलाता है इसलिए वो कहलाता है कि वो हर जगह है और तभी उपनिषद कहता है कि वो तेज से तेज दौड़ने वाले से भी तेज पहुंच जाता है हम वहाँ कहीं भी दौड़ते हुए पहुँचेंगे वो ईश्वर हमको पहले ही वहाँ पर दिखाया देगा हम ईश्वर की अवधारणा किसी स्वरूप की यहाँ पर नहीं है ईश्वर की अवधारणा किसी रूप की नहीं है किसी मंदिर की नहीं है या किसी मुरलीधर की नहीं है हमारी ईश्वर की अवधारणा है अस्तित्व की परमेश्वर का अस्तित्व अगर हम परमेश्वर को अगर एक छोटे से मंदिर में या किसी एक मूर्ति के अंदर सीमित समझते हैं तो हम समझेंगे कि मंदिर में ईश्वर है और मंदिर के बाहर ईश्वर नहीं। जहां है हमको मंदिर के दरवाजे बंद किए यानी अब हम कुछ भी करें ईश्वर को क्या पता लगेगा और तुम बोले पता लगेगा तो कैसे लगेगा क्योंकि हमने तो उसके दरवाजे बंद कर दिए लेकिन परमेश्वर को एक छोटे से स्वरूप में देखना ये हमारी आरंभिक शिक्षा का हिस्सा है जिसमें हम परमेश्वर के अस्तित्व को हृदय से स्वीकार करते हैं लेकिन ये हमारी परीक्षा होने के बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम एक कक्षा एक में गए दो में गए तीन में गए तो हर परीक्षा पास करके हम अगली कक्षा में जाते हैं वैसे ही परमेश्वर को समझने के लिए हमको अपनी एक सततता को निरंतरता को जारी रखना जरूरी है जनता परमेश्वर की दिशा में अग्रसर होने का जबरदस्त विरोधी जहाँ जड़ता है हम मानते हैं कि हमारी मान्यताएं परिपूर्ण है हमारी जानकारी परिपूर्ण है हम तो रोज़ शिवजी को जल चढ़ाते वही पर्याप्त है तो फिर हमारी इस दिशा में जो उन्नति है वो अवरुद्ध हो जाती है हमारी उन्नति तभी होगी जब हम इस दिशा में सतत अपनी यात्रा जारी रखेंगे परमेश्वर को जानना है तो वो यात्रा बाहर नहीं है बाहर की यात्रा को समेट के अंदर यात्रा शुरू होती बाहर की यात्रा में तीर्थ उपवास तीर्थाटन नदियों में नहाना अनुष्ठान करना सब कुछ बा, बाहरी बहुत सारे यज्ञ करना बहुत सारे कांड हैं जिसमें जिसके द्वारा हम बाहरी रूप से परमेश्वर को रिझाने का प्रयास करते हैं लेकिन ये यात्रा यहाँ तक सीमित नहीं होती ये यात्रा गृहस्थ आश्रम तक सीमित होती है लेकिन उसके बाद में इस यात्रा को हम अपने भीतर समेट लेते हमारी यहाँ अंतर यात्रा शुरू होती है इसके लिए उम्र कोई मायना नहीं रखती कई लोग सोचते हैं कि ये वृद्धावस्था में ही हम ये यात्रा शुरू कर सकते हैं अंतर यात्रा यानी संसार के सब काम निपट जाएँ और जब अगर फुर्सत मिल जाए अगर जीवन बच जाए अगर इंद्रियां साथ दे, तो फिर हम परमेश्वर को खोजेंगे ये हमारी सबसे बड़ी भूल है और भूल ये भयंकर भूल हमारे जीवन को नरक बना सकती है वास्तव में इस जीवन को निरर्थक बिगाड़ सकती है मान लो कोई व्यक्ति को पचास साल की ज़िंदगी मिली है उसे पहले दिन तो नहीं पता कि मैं कब तक जीऊँगा लेकिन अगर उसने सोचा कि 50 के बाद मैं बस अपने आध्यात्मिक यात्रा शुरू करूंगा, तो पहले तो आध्यात्मिक यात्रा एक छुरे के धार पर चलने की तरह इसको प्रयास करने के बगैर हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाते हम सब लोग एक जैसे नहीं होते लेकिन मैं तो अपने आप को ऐसे ही मानता हूँ कि हम बहुत सीमित क्षमताओं वाले इंसान हैं जिनको बहुत लंबा समय चाहिए तभी उपनिषद कहता है कि सौ साल जीने की तमन्ना करिए जीवे में श्रद्धा शतम क्योंकि मानव जीवन मिला है इसी के अंदर हमको इस अंतर यात्रा को आरंभ करना है अंत करने का कहीं नहीं लिखा है आरंभ करना है क्योंकि आरंभ कर दोगे तो जीवन मृत्यु कोई मायना नहीं रखती अगले जन्म में वो जारी रहेगी यात्रा लेकिन अगर हमने आरंभ भी नहीं करी यात्रा महत्व तो उस यात्रा का समापन का नहीं है वह हाथ पकड़ के समापन करवा देगा लेकिन इस यात्रा के आरंभ करने का है इसलिए अगर हम इस यात्रा को आरंभ करने के पहले ही मनुष्य शरीर छोड़ देते हैं तो इससे बड़ा नुकसान हमारा कुछ भी नहीं हो सकता हमने क्या करा है कि लिस्ट में रखा है पहले हमको पढ़ाई करना हमको नौकरी करना हमको शादी करना बच्चे पैदा करना फिर उनकी पढ़ाई करवाना फिर उनको नौकरी से लगवाना फिर मकान बनवाना फिर कार खरीदना फिर और बस आखिरी में लिखा है कि अब हम वो यात्रा जारी करने का प्रयास करेंगे लेकिन हमको उस यात्रा को अगर जारी करना है तो इस आज के सिवा और कोई तरीका नहीं मात्र आज ही वो दिन है जिस दिन हमको अपनी यात्रा शुरू करना चाहिए क्योंकि यात्रा शुरू करना ही पुरुषार्थ है उसके बाद जो कुछ होना है वो हमारे प्रयास और उसके साथ प्रभु कृपा दोनों एक साथ मिलकर करते हैं तो परमेश्वर कृपा तभी करता है जब हम अपनी यात्रा को शुरुआत दे देते हैं हमारी तकलीफ़ क्या है कि हम यात्रा को शुरू नहीं कर पाते और फिर हम इसीलिए कहते हैं कि गॉड हेल्प दोस्त हु हैल्प देम जो अपने आप की सहायता करता है उसी की परमेश्वर सहायता तो वो इसी संदर्भ में कहा जाता है कि जब हम अपनी यात्रा जारी करते हैं तो वो जरूर हथ पकड़ के हमको आगे बढ़ाते हैं तो हमको इस सृष्टि के स्वरूप को समझना है और इस सृष्टि में अपना क्या स्थान है क्या कर्तव्य है क्या अधिकार हैं और हम कौन हैं इन सब के बाद अंत में हम अपने निर्विकल स्वरूप को समझ हैं शांत और निर्विकल तो जैसे शिव की अवधारण आकाश में दर्शन के हिसाब से क्या है कि शिव एक में अनेक जो एक है शिव वही अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है इसको विशिष्ट स्पंद इस बोलते हैं स्पंद क्या है परमेश्वर शांत परमेश्वर के अंतर में अंतस में विमर्श में विचार में इस विश्व के निर्माण की कल्पना ही स्पंद है जब वो इस विश्व को निर्माण करना चाहता है इस विश्व को बनाना चाहता है तो वो प्रथम क्षण जब वो इसके लिए उद्दत होता है वही स्पंद है स्पंद का इंग्लिश वर्ड है थ्रॉब है ना? और संस्कृत में बोलते हैं किंचित चलन या न एक थोड़ी सी हलचल वो हलचल फिजिकल हलचल नहीं है भौतिक हलचल नहीं है क्योंकि भौतिक हलचल के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है लेकिन उसके विमर्श में विचार में उसकी कल्पना में जब एक विश्व के निर्माण का संकल्प आता है और उसी क्षण को स्पंद कहा जाता है कि उसके शांत समुद्र में एक लहर उठी और उसने इस विश्व को निर्मित करने के लिए एक संकल्प लिया एक विचार को मूर्त रूप देने का सोचा और ऐसा सोचते ही विश्व निर्मित होना शुरू हो इसी का नाम स्वतंत्र है क्योंकि हम जब कुछ करते हैं जब हम कुछ करते हैं उधर ले जाऊ उधर से दिखवा दे रहा जब हम कुछ करते हैं कोई कार्य करते हैं तो हमारे कार्य में बहुत सारी सीमाएं होती उन कार्यों में हमारी बहुत सारी सीमाएं होती हैं यानी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी भौतिक सीमाएं हैं। लेकिन शुद्ध रूप में जब ईश्वर सोचता है वो काम होता है क्यों? कि वहाँ कोई सीमाएं नहीं हमारे जो कार्य होते हैं जो सीमित शरीर के वो क्रमबद्ध कार्य होते हैं क्रमबद्ध कार्य का मतलब होता है कि जब हम कुछ जैसे चित्र बनाना है तो हमको सबसे पहले एक कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी या कागज़ की जरूरत पड़ेगी उसके बाद हमको एक रंग की ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद हमें एक कूची की जरूरत पड़ेगी और इस क्रम को हम बदल नहीं सकते इस क्रम को बदलना संभव नहीं है सतत हमको कहीं ना कहीं एक के बाद एक एक के बाद एक, एक, एक उन चीज़ों को उसी क्रम में जमाना पड़ेगा जैसे अगर हम कोई भी शिक्षा भी ग्रहण करते हैं तो उसमें भी एक क्रम है उसी क्रम में हम उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं बिना क्रम के हमारे कोई भी कार्य सांसारिक कार्य पूरे नहीं किए जा सकते लेकिन ये क्रम की बाध्यता हमारे अंतरिक्ष और समय में बंधित होने के कारण है अगर जो हम समय और अंतरिक्ष के बंधन में न हों तो क्रम की बाध्यता समाप्त हो जाती है न हम ये भी कर सकते हैं कि पहले चित्र बना लें रंग बाद में ले आएंगे ये हमारे समझने के बाद नाम का शब्द ईश्वर की विमर्श में है ही नहीं क्योंकि बाद और पहले तो समय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ पर तो आप जैसे ही वो चीज़ कोई कल्पना करता है उसके हृदय में स्पंदन होता है वही उसके लिए उपलब्ध हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी स्वतंत्र शक्ति की विरोधी शक्ति कुछ भी संसार के समस्त शक्तियाँ अपने स्रोत में मूल रूप से शुद्ध शक्ति है और उसका विरोध करने की शक्ति कोई सी भी नहीं है लेकिन जब उससे बहुत सारी शक्तियाँ बाहर निर्सर्गित होती हैं वो शक्तियाँ आपस में उलझती हैं वो शक्तियाँ आपस में उलझती हैं और शक्तियाँ जब आपस में उलझती हैं तो फिर वो एक दूसरे की विरोधी प्रतीत होने लगती है जैसे मैं कुछ करने जाऊँ कोई मुझे रोकेगा उसके वो भी उसकी शक्ति भी स्वतंत्र शक्ति का स्वरूप और मेरी शक्ति भी स्वतंत्र शक्ति का स्वरूप इस तरह से शिव की अंतर विमर्श ही स्पंद है और वही इस संसार में संसार की रचना करने का एकमात्र कारण है जब कोई रचना की जाती है तो सांसारिक दृष्टिकोण से हमको मटेरियल कॉस्ट की जरूरत होती है निमित्त कारण हमको कुछ ना कुछ मटेरियल की जरूरत होती है कि हम मकान बनाएगा तो हमको ईंट की ज़रूरत है सीमेंट की जरूरत है पानी की जरूरत है लेकिन शिव के लिए विश्व निर्माण के समय ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती क्यों कि कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं उसके स्वयं के सिवा किसी और चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है ऐसी स्थिति में वो अपने आप को ही इस विश्व के रूप में परिवर्तित करता है इसलिए जो कुछ हमको दिखाई देता है वो सिवा परमेश्वर के कुछ भी नहीं जो व्यक्ति हैं भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं संसार की विभिन्नता है वो मात्र परमेश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं वो परमेश्वर का ही स्वरूप इसलिए परिपक्व स्थिति में किसी मंदिर की मूर्ति में परमेश्वर सीमित नहीं है वरण बाहर कंकर पत्थर घास आकाश चाँद सितारे चंद्रमा सूरज सब कुछ तो परमेश्वर है उसके सिवा कौन है कुछ भी नहीं है क्योंकि वो जड़ हो चाहे चेतन चर हो चाहे अचर हर रूप में मात्र ईश्वर है तो प्रथम सूत्र कहता है जैसे उन्मेष निमेशाभ्याम जिस उन्मेष निमेश उसके हृदय की स्पंदन स्पंदन की दो दिशाएँ होती है सदा जब कोई भी वाइब्रेशन होता है तो दो दिशाएँ होती है। चाहे वो फॉर को वाइब्रेट कर रहा हो चाहे एक ढोल बज रहा हो क्या है समस्या कोई ज़्यादा समस्या जब वो स्पंदित होता है कोई भी वस्तु स्पंदित होती है तो उसकी दो दिशाएँ होती है। एक होता है क्रिएशन दूसरा होता है डिस्ट्रक्शन तो परमेश्वर में चूंकि इस स्पंदन में एक विशिष्टता है कि इसमें दो दिशाएं नहीं हैं हर एक वाइब्रेशन में दो दिशाएं होती आगे पीछे लेकिन वहां आगे और पीछे तभी हो पाएगा जब एक डायमेंशन दो डायमेंशन या तीन डायमेंशन हो एक आयाम दो आयाम तीन आयाम हो लेकिन परमेश्वर शून्य आयाम में रहते वो एक रेस्टिंग प्लेस है जहाँ पर के सारे आयाम आकर विश्राम करते हैं और उसी से सारे आराम आयाम विकसित होता है तो वहाँ आगा पीछा नहीं इसलिए एक विशिष्टता है परमेश्वर के स्पंदन में कि वो सतत क्रिएशन भी करता है और उसी क्षण डिस्ट्रक्शन भी होता है दोनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं इसको हम भी करते हैं हमको इस बात का एहसास बड़ी मुश्किल से हो पाता है ये ऐसे थोड़ी सी कठिनाई समझने में हो सकती है लेकिन हम इसको बार बार समझेंगे तो ये बात आसानी से और ये बात चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है इसको हम इसको गहराई से समझने का प्रयास करें। जब हम कोई काम करते हैं और उस काम को जब हम समेटते हैं और दूसरे काम को हाथ में लेना चाहते हैं तो पहले काम का क्या हुआ नाश हुआ संवार हुआ पहले कार्य का संवार हुआ लेकिन वही संवार दूसरे कार्य का उद्गम है दूसरे कार्य की सृष्टि है इसलिए सृष्टि और संवाद दोनों एक साथ चलते हैं और यही शिव का स्पंदन है और पूरे कभी भी शिव निष्क्रिय नहीं रहता सतत क्रियाशील होता है उसकी क्रियाशीलता में कोई बाधा नहीं आ सकती क्योंकि वो कभी भी निष्क्रिय कई यहाँ पर वेदांत से शिव दर्शन की थोड़ी सी मतभेद है वेदांत मानता है कि ब्राह्मण निष्क्रिय है वो मात्र दृष्टा है वो अपने आप में स्वयं कुछ भी नहीं करता लेकिन काश्मीशदर्शन कहता है या त्रिग्दर्शन कहता है कि वो इस ब्रह्मांड का एकमात्र करता है वो कभी भी निष्क्रिय निष्क्रियता में ब्रह्मांड की रचना और संहार सम्मिलित हो ही नहीं सकता। उसमें सतत क्रियाशीलता है लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है यानी उसमें लिप्तता नहीं है उस कार्य से वो लिप्त नहीं होता उस कार्य को सतत करता है लेकिन वो उसमें निर्लिप्त बना रहता है जैसे कि एक पोस्टमैन आके चिट्ठी देता है लेकिन उससे उसको कोई मतलब नहीं कि उस चिट्ठी के अंदर प्रेम के शब्द लिखे हैं या नफरत लिखी है उसे मुझसे कुछ नहीं वो अपना कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को पूरी तरह से निर्विचार निर्विकल्प हो कार्य कर रहे हैं इसलिए इस बात को हम यहाँ पहली बार समझ लें कि शिव का स्पंदन ही उन्मेष निमेश कहलाता है सामान्यतः तो उन्मेष निमेश का मतलब होता है आँख खोलना और आँख बंद करना आँख खोलने को बोलते हैं उन्मेष आँख बंद करने को बोलते हैं निमेश लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि जिसके आँख खोलने से और जिसकी आँख बंद करने मात्र से संसार का उदय और प्रलय हो जाता है त्रम शक्ति चक्र विभव प्रभवम उस शक्ति चक्र के गौरव या उसके उद्गम स्थान जैसे गंगोत्री है गंगा का गौरव गंगा का शिखर है जहाँ से वो गंगा निकलती है ऐसे ब्रह्मांड का गौरव जिसको हम अगर वैज्ञानिक तरीके से बोले हैं, तो रेफरेंस पॉइंट संदर्भ बिंदु जहाँ से कि ब्रह्मांड जिसके संदर्भ में ये जन्म लेता है इन रेफरेंस टू वाट द यूनिवर्स इज कॉल्ड क्रिएटेड जिसके संदर्भ में संसार को हम रचित कह सकते जिसके संदर्भ में हम उसको संवारित कह सकते वो रेफरेंस पॉइंट जो अपने आप में सदा स्थिर बना रहता है रेफरेंस पॉइंट वही होगा या संदर्भ बिंदु वही होगा जो स्थिर हो तो हम उसी संदर्भ बिंदु को उसी रेफरेंस पॉइंट को शिव बोलते हैं तो तभी तो हम बोलते हैं कि उस शक्ति चक्र के वैभव ये शक्ति चक्र क्या है उन शक्तियों के द्वारा निर्मित विश्व और उसका वैभव ना उसका आधार उसका सेंट्रल पॉइंट वो जिससे ये सब कुछ निकला है ब्रह्मांड उस शक्ति चक्र वैभव को जिसको हम शंकर के रहे कहते हैं उसको स्तुमा हम उसको प्रणाम करते हैं क्यों कि हम इस प्रणाम के साथ अपनी इस यात्रा का आरंभ करते हैं और साथ ही साथ हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमको इस संसार के आधार का अध्ययन करना है हमको इस संसार के आधार की यात्रा करना है हमको इस संसार के स्रोत तक पहुंचना है या हमको इस संसार के ओरिजिन पर स्रोत पर जाना है ये हमारी कमिटमेंट ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारी संकल्प है क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि मैं बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहा हूँ तो रास्ते में कुछ दर्शन दूसरी चीज़ों के भी हम करना चाहते हैं हो जाए तो ठीक न भी हो तो ठीक लेकिन हमारा लक्ष्य है बद्रीनाथ जाना उसी तरीके से हमारे यहाँ पर हमने संकल्प किया कि हमको और संसार की कुछ बातें समझ में आ जाए तो ठीक ना आए तो ठीक लेकिन जो संसार का मूल है आधार है स्रोत है जो शक्ति चक्र का वैभव है वो हमारे समझ में आना चाहिए वहाँ की यात्रा हमारी मूल यात्रा है तो हम इस यात्रा का आरंभ करने के पहले ये स्तुति करते हैं कि यशोन्मेष निमेशाभ्यास जगत प्रलयोदय जगत का प्रलय और उदय होता है जिसकी आँख खोलने और बंद करने से तो तम शक्ति चक्र विभव प्रभव हम उस शक्ति चक्र के वैभव उसके आधार उसके केंद्र को मैं उस शंकर को प्रणाम करता हूँ इस तरह से हम इस प्रार्थना के साथ अपनी यात्रा आरंभ करते हैं इसके आगे बोलते हैं यत्र स्थित सर्वकार्यस्माच निर्गत अब कार्य का मतलब समझ लें कार्य मतलब प्रोडक्ट जैसे हम कहते हैं कि जैसे एक चित्र बनाया तो हम बोलते हैं फलाने चित्रकार्य का कार्य है उसका कार्य है अंग्रेजी में किताबों को वर्क बोलते हैं है ना किस ए वर्क ऑफ फिक्शन ये फिक्शन की किताब है या ऑटोबायोग्राफिकल वर्क तो वर्क का मतलब होता है कार्य कार्य यानी प्रोडक्ट तो यहाँ हम कहते हैं यत्र स्थितम इधम सर्वकार्यस्माचित जो सारा प्रोडक्ट या सारा प्रोडक्ट का मतलब किसी एक छोटी सी चीज़ की तो बात होने रही है यहाँ पर यहाँ तो ब्रह्मांड की बात हो रही यूनिवर्स की बात हो रही तो ये सारा यूनिवर्स जो प्रोडक्ट के रूप में या फिर प्रतिफल के रूप में यहाँ पर सामने हमको दिखाई देता है ये सब कुछ कार्य है तो ये क्या है यत्र स्थितमिदम सर्व जहाँ यत्र है ना जहाँ पर हम इस चैतन्य की बात कर उस कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि यत्र स्थितमिदम जो इस केंद्र में स्थित है क्या है सर्व कार्य वो सारा प्रोडक्ट और यस्माच चंद्रगतम और वो इसी से बाहर आता है अब यह बात हमको चूंकि मनुष्य मन को समझाने के लिए कही गई नहीं तो हम कैसे हैं कि एक डब्बे के अंदर बादाम पिस्ते काजू रखे थे वो उसमें से बाहर आते इस तरीके से परमेश्वर की चेतना से संसार बाहर नहीं आता हम कहते हैं कि उसी में था और उससे बाहर आ गया निर्गतम का मतलब बाहर आ गया तो डब्बे के अंदर काजू बादाम पिस्ते रखे थे और वो सारे नट्स बाहर आ गए लेकिन ऐसा नहीं इस तरीके से संसार का उदय नहीं होता संसार का उदय होता है जब वो अंदर थे तब भी पूर्ण संसार उसके विमर्श में था और वो जब संसार निर्मित हुआ जिसको हम बोलते हैं उन्मेष जब वो निर्मित हुआ तब भी वो संसार परमेश्वर के भीतर ही है क्योंकि वो परमेश्वर से ही संसार बना है उससे बाहर जा ही नहीं सकता उसके बाहर कोई जगह ही नहीं है जगह भी उसी ने बनाई और उसको संसार भी उसने बनाया कागज भी उसने बनाया रंग भी वो खुद है और तुली भी वो खुद है और वो चित्रकार भी वो खुद है तो उसके अस्तित्व से ही ये अस्तित्व निर्मित हुआ है तो उसके अस्तित्व और संसार के अस्तित्व में कोई भेद नहीं दोनों अभिन्न हैं ये दृष्टि ही निर्मित करना है हमको कि जब हमको बात समझ में आ जाए कि जो कुछ है संसार बना हुआ यत्र स्थितम यदम सर्वकारे यमाच निर्गतम जो उसी में से उसी में था और उसी से बाहर निकला है तस्या नाम निरोधोस्थित कुत्रचित उसके स्वरूप को ढांपने वाला छिपाने वाला निरोध करने वाला कहाँ से आएगा ये हमारे छोटे से दिमाग से भी हम सोचें कि जिस संसार का समस्त उदय केंद्र से हुआ है उस चैतन्य से हुआ है और सब कुछ उसी चैतन्य के रूप है चाहे ये दरी रखी हो या बिल्डिंग हो या आप या मैं हों या कुछ भी यहाँ पर जो कुछ भी या ये शब्द जो आप सुन रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ या वो विचार जो आपके मन में आ हार है सब कुछ उसी से निकले भिन्न भिन्न किरणें हैं तो इसको ढाँकने वाला कोई आवरण यानी परमेश्वर के स्वरूप को जो ढाक सके छिपा सके ऐसा कोई आवरण क्या अस्तित्व में आ सकता और जो आवरण का अस्तित्व भी आएगा तो वो भी तो उसी से निकलेगा आवरण भी तो उसी से निकलेगा अन्यथा आवरण का भी कोई अस्तित्व ही नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर अस्तित्व का ही दूसरा नाम एग्जिस्टेंस इज द नेम ऑफ गॉड गॉड इज द नेम ऑफ एग्जिस्टेंस अस्तित्व का नाम ही परमेश्वर इसलिए जो कुछ है उसके स्वरूप को अगर कोई ढकने का प्रयास करेगा तो उस ढक्कन में भी तो परमेश्वर से ही निर्मितता आएगी उसके अस्तित्व को भी तो परमेश्वर ही अस्तित्व देगा वही शिव अस्तित्व देगा इसलिए उसके अस्तित्व को ढकने वाला आवरण कहाँ से लाओगे तभी वो कहते हैं निरोधो अस्तित्व क्त से आएगा ऐसा आवरण जो उसके स्वरूप को ढां इसलिए यत्र स्थितम स्थित्विदम सर्वकार्य स्मांच निर्गतम जो उसी से सब कुछ निकला है तो उसके अस्तित्व को ढकने वाला भी तो उसी से निकालना पड़ेगा और उस ढक्कन को देख के भी आप शिव बोलोगे ये तो शिव है तो फिर अस्तित्व कहाँ ढका अस्तित्व ढकना संभव ही नहीं है लेकिन ये कब होगा जब हमारी नज़र बदल जाएगी वरना हमको तो अपने पड़ोसी में भी शिव नहीं दिखता अपने स्वयं में शिव नहीं दिखता अपने घर के कंकर पत्थर में मकान में दीवार में भी शिव नहीं दिखाई देता इसलिए उसके आवरण हमको ढका हुआ प्रतीत होता है क्योंकि हमारी आंखें बंद सिर्फ इन चबड़ी की आंखों से हम उसको नहीं देख पा रहे इसलिए हमारी आंखें बंद हैं हम वास्तव में अंधे हैं क्योंकि हमको हमारे सामने जो है वो दिखाई नहीं दे रहा जो शिव है वो दिखाई नहीं दे रहा और जो दिखाई दे रहा है वो है ही नहीं हम कहते हैं तो दुश्मन है ये पराया है ये मित्र है वो तो है ही नहीं क्योंकि वो तो शिव ही है इसलिए जो है वो दिखाई नहीं दे रहा जो दिख रहा है वो है नहीं लेकिन इन्हीं कारणों से हमको अपनी वास्तविक पहचान इस आवरण को हटाने के बाद ही प्राप्त हो पाएगी तो इस आवरण को जब तक हमारे आंख के सामने है वास्तव में कोई आवरण नहीं है इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ऋषि कह रहे आवरण है ही नहीं जिसने हम कहते कि एक आवरण है जिसने हमको भगवान से दूर कर रखा हमको भगवान दिखे आवरण है ही नहीं ये तो हमारी अज्ञानता है हमारा अज्ञान ही मल है हमारी इग्नोरेंस ही मल है जिसके कारण हम सत्य को नहीं देख पा रहे सत्य को अगर देखना है तो आवरण हटाने की भी कोई बात नहीं आवरण है ही नहीं क्योंकि कोई आवरण का अस्तित्व तो कैसे हो सकता है वो आवरण भी तो शिव है अगर कोई आवरण भी है कोई पर्दा भी है हमारी आंखों के सामने वो पर्दा भी शिव मतलब इतनी स्पष्ट बात है कि शिवत्व का ताकि सुबह कुछ नहीं हमारी खुली हमको कुछ दिख रहा है तो वो शिव ही है कुछ अनुभव में आ रहा है तो वो भी शिव है कुछ हम सूंघ रहे हैं कुछ चख रहे हैं सुन रहे हैं देख रहे हैं छू रहे हैं वो सब कुछ हमारे इंद्रजन ज्ञान से जो कुछ भी ज्ञात हो रहा है वो शिव है और इतना ही नहीं इस सबको ज्ञात करने वाला वो तो शुद्ध रूप से शिव है उसमें उसकी शिवत्वता में कहीं कोई कमी नहीं है क्योंकि उस ज्ञात करने वाले में वो भिन्नता के बीच में एक अभिन्न तत्व तो है वही है ज्ञाता के रूप और इन तीनों ज्ञाता ज्ञान और ये अगर हम तीनों की बातें करें तो तीनों कहाँ से निकले हैं यमाचंद उस शिव से निकले हैं। और तीनों कहाँ आते हैं वापस उसी शिव में समा जाते हैं जब वो समाप्त तो होता है संसार उसी में समा जाते हैं और सिर्फ संसार की बात नहीं है एक दीपक जलता है उसकी लौ आती है जलने के पहले ये लो कहाँ थी बुझने के बाद ये लौ कहाँ जाएगी वो उसकी एक छोटी सी जिंदगी थी दस पाँच मिनट की उतनी देर तक ये संसार में उसने अपना जीवन बिताया इसके पहले वो उस चैतन्य में थी जहाँ से उसका जन्म हुआ वो दीपक में आई और वहाँ से वो वापस उसी चैतन्य में समा गई ऐसे ही हमारी ज़िंदगी की उम्र में थोड़ा सा फ़र्क है वो दस मिनट की है एक चींटी कुछ दिन चलती है एक इंसान कुछ बरस चलता है कुछ हाथी कुछ से कुछ ज़्यादा बरस चलता है ये मकान उससे और भी कुछ ज़्यादा बरस चलता है सूर्य चंद्रमा उससे कुछ और ज़्यादा दिन चलते हैं लेकिन सबकी एक ज़िंदगी है जो उन्होंने वहीं से पाई जिसमें से वो कुछ निकला और वहीं पर वापस समाप्त हो जाएगी जो कोई भी निकलता है कोई एक घंटे की ड्यूटी करके वापस घर आ जाता है कोई दस घंटे की ड्यूटी करके आता है कोई महीने भर घर से बाहर रह के वापस आता है कोई आधी जिंदगी बाहर बिता के आता है लेकिन उसके बाद में कहाँ आता है घर लौट आता है तो घर क्या है वही विभव यानी समस्त शक्ति चक, शक्ति चक्र का जो उद्गम है वहीं पर सब कुछ लौट जाता है जहाँ से निकला है वहाँ लौट जाएगा जल कहाँ से निकला है समुद्र से भाप बना बादल बना बरसात बना और न जाने कितनी जगह वो जल कभी किसी दवाई में तो किसी के पेट में तो किसी के मटके में कई जगह वो अपनी यात्राएं पूरी करते करते अंत में कहाँ जाता है वापस उसी समुद्र में मिल जाता है ऐसे ही हर हर चीज़ हर वस्तु हर व्यक्ति हर विचार एक विचार आया और चला गया आया कहाँ से उसी चैतन्य से चला कहाँ गया उसी चैतन्य उसकी एक छोटी सी ज़िंदगी होती है वो जिंदगी यहाँ पर बिता गया एक रोल कर गया ये हमारी विज़न हमको निश्चित रूप से विकसित करना जरूरी है कि जो कुछ है एक छोटा सा जीवन हमारे सामने ठीक है उसको हम विशिष्ट स्पंद बोलते हैं। इस छोटे से जीवन का नाम है विशिष्ट स्पंद स्पेशल इस स्पंद क्योंकि उसने शिव ने वो रूप धरा चाहे दीपक का रूप धरा एक फूल का रूप धरा एक व्यक्ति का रूप धरा एक बिल्डिंग का रूप धरा या सूर्य चंद्रमा तारे या नक्षत्र का रूप धरा इस सबकी सीमित जिंदगी हैं फाइन है कभी कोई इन्फाइनिट नहीं उसमें सब कुछ सीमित जिंदगियां हैं और उन सीमित जिंदगियों के बाद वो वापस कहाँ लौट जाते हैं उसी चेतन में लौट जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी अपना रोल पूरा करने के बाद वापस वहीं चले जाते हैं जैसे हम नौकरी करने के बाद वापस अपने घर लौट आते हैं रोज़ संध्या को अपने घर आ जाते हैं इसी तरह से सीमित ज़िंदगी के बाद वो सब कुछ अपने अपने घर लौट जाते हैं इसी तरह से जब हम अपनी ज़िंदगी में जीते जी अगर हम उस दिव्यता का अनुभव करना चाहें तो उस छोटी सी चीज़ की जिसकी छोटी सी जिंदगी है उस पर हम मेडिटेट करते हैं ध्यान करते हैं जैसे हमने विज्ञान भैरों में पढ़ा था कि एक दीपक पर ध्यान करें दीपक लो के लो बुझने के बावजूद हम उस दीपक की पर से हमारा ध्यान न हटें तो हमारा चित्त कहाँ चला जाता है उस दीपक की लो के साथ उस अनंत जो आर्णव है जो अनंत चैतन्य का सागर है उसमें हमारा चित्त विलीन हो जाता है तो जीते जी अगर हमको वास्तव में परमेश्वर का अनुभव करना है तो हमको उन छोटी छोटी चीज़ों में जिनकी छोटी छोटी जिंदगियां हैं उस पर ध्यान करना है। जैसे एक आपने एक तारा बजाया और करते वो उसकी गति धीमी होते होते होते होते उस समय लेकिन अगर हम सतत उसमें अपना चित्त जोड़ देंगे तो वो धुन कहाँ से आई थी उसी चैतन्य से जा जाका रही उसी चैतन्य में फ़र्क यह है कि हम सौ साल या पचास साल बाद जाएंगे और वो धुन अभी आधे एक मिनट के अंदर चली जाएगी इसलिए हम उसके साथ अपने चित्त को जोड़ के अपने चित्त को उस अनंत यात्रा पर भेज सकते हैं यही वो बात यहाँ पर कहते हैं कि उसी से सब कुछ निकला है उसी में सब कुछ समा जाएगा वही एक घर है वही एक आश्रय है और वह आधार है और वह आश्रय शुद्ध आश्रय है और इसीलिए उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पे या हम उसको एक और नाम दे अपने कि संदर्भ बिंदु है उसी के संदर्भ में संसार का जन्म हुआ हम कहते हैं कि ये बड़ा हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि पहले छोटा था इसलिए बड़ा हो गया हम ये कहें कि ये चीज़ें आ गई यानी पहले नहीं थी इसलिए आई हम कहें कि हम धनवान हो गए पहले धन नहीं था अब आ गया इसलिए हम धनवान हो गए इसलिए सब कुछ अपेक्षिक है किसके सापेक्ष है? अगर किसी के पास 10 रुपए हैं और 10 और आ गए तो उसको बढ़ गए 10 थे और 5 रह गए तो उसके पास घट गए तो घटना बढ़ना कोई मायना नहीं रखता जब तक कि हम किसी संदर्भ के साथ उसकी बात नहीं करें किसी रेफरेंस में या किसी संदर्भ बिंदु को लेकर बात करें कि इसके पास 10 लाख थे या बीस होगा और दस लाख से पाँच हो गए दोनों बातों में एक ही बात है कि हम एक रेफरेंस पॉइंट दस लाख की बात करें ऐसे ही ब्रह्मांड निर्मित हुआ किसके संदर्भ में कौन रेफरल है कौन रेफरेंस पॉइंट है कौन सा संदर्भ बिंदु है जहां से ब्रह्मांड ने जन्म लिया क्योंकि ब्रह्मांड आउट ऑफ नथिंग जन्म नहीं ले सकता, कि शून्य में से आ गया वो तो अगर शून्य में से आया तो शून्य भी शिव है इसलिए हमको एक संदर्भ बिंदु की अवधारणा हृदय में रखना जरूर है कि उसी के संदर्भ में संसार बनाया अगर हम छतरी को भी खोलते हैं तो एक केंद्र होता है जिससे सब ताड़ियाँ जुड़ी होती जब वो बरसात बंद हो जाती है हम छतरी को बंद कर देते हैं सारी ताड़ियाँ फिर सिमट जाती वापस वो सब ताड़ियाँ केंद्र में आ जाती जब जरूरत होती है फिर वो केंद्र से बाहर निकल जाती ये एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं इसी तरह जब छतरी खुलती है तो वो संसार बना संसार की स्थिति हुई और बरसात बंद होने के बाद उसका संवार हो गया छतरी खुली तो संसार का निर्माण हुआ इस तरह से जगत की इस जगत की उन्नत उत्पत्ति स्थिति और संवार ये तीनों हम जैसे छता खोलने हैं उसको उपयोग करने उसको बंद करने से भी उसके तो जा कर सकते हैं लेकिन हर परिस्थिति में वो रेस्ट कहाँ करता है वापस उसके केंद्र में वो सारी ताड़ियाँ उसके केंद्र में रेस्ट करती इसी तरीके से सारा संसार उसी केंद्र में आकर रेस्ट करता है और उसी केंद्र से वो निर्गत होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है सूत्र इसको जितना हृदय में हम उतार सकेंगे हमारे लिए स्पन्ध को समझना उतना सहज होता चला जाएगा तीसरे के लिए अब वैसे विशेष हम आपको समय नहीं है लेकिन इसको पढ़ लेते हैं जागृतादि विभेदे अपने तद्भिन्न प्रसर पदे निवर्तते निजानैव स्वभाव उपलब्धिता ये तीसरा सूत्र का ए, मतलब समझ लेते हैं उसको विस्तार से अपन अगली बार समझेंगे कि जाग्रत आदि विभेद अभी जाग्रत आदि है ना, जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति ये भिन्न भिन्न अवस्थाएँ हैं विभेद हैं अपनी यानी फिर भी इन तीनों अवस्थाओं के बावजूद भी तद भिन्न वास्तव में वो है तद अभिन्न प्रसरपति वो अभिन्न रूप से स्थित होता है इन तीनों अवस्थाओं में प्रसर्पित होता है यानी तीनों अवस्थाओं को आप्त करता है लिप्त करता है इन तीनों अवस्थाओं को जन्म देता है जागृत को भी सुषुप्त तो को भी और स्वप्नावस्था को भी इन तीनों अवस्थाओं में वो अभिन्न रहता है इन तीनों अवस्थाओं का वो जनक है और तीनों अवस्थाओं में वो अभिन्न रहता है तो जागृत आदि विभेद अप इन भेदों के बावजूद कि भाई हम सो रहे थे हम कल रात को किताब पढ़ रहे थे फिर पढ़ते पढ़ते नींद लग गई सपना आया सपने में मैं अमेरिका चला गया और फिर उसके बाद गहरी नींद सुबह सुबह लग गई और तेरा आज सुबह लेट उठाया मुझे तीनों बातें याद हैं मैं जागृत में किताब पढ़ रहा था मैंने सपना देखे सपने में क्या देखा और फिर गहरी नींद भी याद है मुझे तो इसका मतलब अनुभव करता तो एक ही था अनुभव करता भिन्न भिन्न नहीं थे अनुभव करता एक ही था जिसने पढ़ाई कर रहा था रात को उसी ने स्वप्न देखा उसी ने गहरी नींद का आनंद लिया ये अनुभवकर्ता अगर भिन्न भिन्न होते तो उसे नहीं मालूम रहता कि किसने पढ़ाई करी या किसने सपना देखे या किसने नींद ली तीन में से उसको एक ही बात याद रहती लेकिन हमको तीनों बातों का अनुभव है सपना का भी है जागृता अवस्था का भी और सुषुप्तावस्था का भी है इसलिए हम अभिन्न रूप से अनुभवकर्ता के रूप में वही हैं हम तीनों अनुभव कर रहे हैं लेकिन अनुभवकर्ता वही है चाहे सिनेमा बदल जाए फिल्म बदल जाए देखने वाला वही है इसको देखा उसने इसको देखा उसने इसको देखा तो जागृत आदि विभेदे अपनी तद भिन्न प्रसारपति निवर्तते निजान्य वर्त स्वभा वो अपने भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अपने स्वभाव को नहीं बदलता स्वभाव उसका क्या है चैतन्य उसकी चैतन्यता में कोई फर्क नहीं आता उसका जो निजी स्वभाव है वो हर परिस्थिति में संसार के समस्त भिन्नताओं के बीच में अब आगे वो कह रहा है समस्त भिन्नताओं के बीच में चाहे वो आपको कुत्ता बिल्ली पुरुष स्त्री अपना पराया दुष्ट जो कुछ भी दिखाई दे इन सबके बीच में वो अपना स्वभाव बदले बगैर उपस्थित है हम कहेंगे ये दुष्ट व्यक्ति के अंदर परमेश्वर कैसे हो सकते उसमें भी वो उतना ही है जितना किसी संत में उसमें उसको कोई फर्क नहीं दोनों में ईश्वरता बराबर है अगर एक पंखा खराब है और खटर खटर बोल रहा है इसका ये मतलब नहीं कि करंट की खराबी है ये खराबी तो उस पंखे की कर्म खराब होंगे शरीर खराब मिलेगा मन खराब होगा विचार खराब होंगे दिशा खराब मिलेगी उसके बीच भी एक स्वतंत्रता है हमारे पास सीमित कि उन दिशाओं को हम ठीक कर सकें इसी का नाम पुरुषार्थ है जो कुछ प्रारभ्ध से प्री डेस्टिनेशन से मिलता है उसको हम बदल सकते हैं इसी का नाम सीमित स्वतंत्रता जो हमको मिलती है पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं कि हम संसार को बनाते लेकिन सीमित स्वतंत्रता है कि हम उस सीमित स्वतंत्रता का उपयोग करके इस अपने संसार को सुनियोजित करें उसको एक दिशा दे दें सही दिशा दे दें और यही है जो थ्योरी ऑफ अनसर्टनिटी का काज अनिश्चित का सिद्धांत है इसिन का उसका कारण यही है न्यूटनियन फिजिक्स पूरी जड़ सं, जड़ संसार का आधार है और हिस्सिन का साइंस इस चेतन संसार को भी इंक्लूड करता है और यही कारण है कि तो उसको रिजल्ट ऐसे मिलते हैं जिसको हम कहते हैं कि अनसर्टन है। क्योंकि चेतनता कभी किसी सर्टर्निटी का गुलाम नहीं हो सकती कोई भी चेतना किसी भी निश्चितता की गुलाम नहीं हो सकती कि दो और दो चार ऐसे ऐसे जड़ संसार हो सकता चेतन संसार कभी किसी का गुलाम नहीं होता क्योंकि वो तो शिव है उसको कैसे तुम गुलाम बनाओगे इधर चलते चलते मेरे मन में आएगा तो उधर चल दूंगा मैं अब आप कौन सा गणित लगा के बता सकते हो कि इधर चलते चलते ये आदमी इधर टर्न हो जाएगा क्योंकि अंदर जो स्वतंत्रता है शुद्ध चैतन्य है उसमें किसी तरह का कोई ग्रहण नहीं लगा सकते कोई फिक्स नहीं कर सकता कि जैसे इस पत्थर को इस बल से फेंका तो इतनी दूर जाके गिरेगा ये गणित लगा सकते हो आप लेकिन इस व्यक्ति को एक थप्पड़ मारा क्या रिएक्शन होगी आप कुछ नहीं बता सकते वो आपको थप्पड़ पलट के मार देगा या चुपचाप चला जाएगा या क्रोधित हो जाएगा या मुस्कुरा देगा हमको कुछ भी नहीं मार क्योंकि एक स्वतंत्र चैतन्य अंदर बैठा था इसलिए चेतनता में स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता में अनिश्चितता है और यही अनिश्चितता संसार की जान है और निश्चितता जड़ संसार की पहचान है आज इतना ही इसके बाद हमारी स्पंद शास्त्र की यात्रा फिर हम आगे जारी रखेंगे